पता चांत आत्मा का जन्म अथवा नाश आत्मा देख नहीं सकता है जहा जन्म अथवा नाश नहीं है वहाँ अन्य विकार भी नहीं है तो आत्मा में कोई विकार नहीं है भाव पदार्थ में घटा आदि में कितने विकार है छे आत्मा में तो आत्मा निर्विकार होने के कारण निर्विकार ब्रह्म कार से अभिन्न हो सकता है उसके ऊपर संकल्प करते उसके बाद जितने कुछ करे आत्मा ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो तो क्या प्रयोजन है संसार निवृत्ति प्रयोजन कहेंगे संसार की निवृत्ति कैसे होगी संसार तो आत्मा में अहंकार के कारण है एक अध्यास काल कितने प्रकार बताया था चार प्रकार दो प्रकार सोपाधिक निरुपाधिक दो प्रकार बताया था सोपाधिक अध्यास निरुपाधिक अध्यास रज में जो सर्प दिखता है वो सोपाधिक निरूपाधिक है और सूत में जो रजत दिखा वो सोपाधिक या निरुपाधिक है निरुपाधिक दर्पण में प्रतिमा दिखता है उसमें मुखो अध्यास हुआ सोपाधिक या निरुपाधिक फटिका में लाल रूप दिखता है सोपाधिक है शोपादिक में जब तक उपाधि तब तक दिखता है लाल दिखता है। यहाँ आत्मा में जो सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व तो आदि है ये भी सोपाधिक अध्यास है उपाधि क्या है अहंकार अहंकार के कारण दिखता है तो अहंकार जब तक है तब तक तो कर्तृता सुख दुख रहेगा और जब तक अज्ञान है तब तो तक अहंकार रहेगा और मूला अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी ब्रह्म ज्ञान से तो अज्ञान आत्मा में है वास्तव कोई वस्तु ज्ञान से नष्ट निवृत्ति हो जाती है किसकी वास्तव वस्तु की ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी कल्पित है तो ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी सपने में कल्पना की चोर बांध दिया वो बंधन सत्य है कल्पित है उसके इसकी निवृत्ति जगने से हो जाती जगने मात्र से या जगने के बाद कुछ करना पड़ता है काटने के नहीं ज्ञान होते जगने ही बंधन चला गया बंधन मिथ्या है और सत्य बंधन जो कोई बांध लिया जगने के बाद जगने माता से निवृत्ति हो जाएगी नहीं होती तो ये अज्ञान आत्मा में जिदी है तो निवृत्ति कैसे होगी वेदांत क्या कहेंगे आत्मा में अज्ञान वास्तव नहीं है कल्पित है कल्पित कहेंगे तो कल्पना करने वाला तो कोई हो किसके द्वारा कल्पित है कल्पक कौन है कल्पना करने वाला नहीं, नहीं होगा तो कल्पित कैसे होगी तस् कल्प का एक अद्वितीय ब्रह्म मानते हैं और अज्ञान की कल्पना कौन करेगा ब्रह्म तो निर्विकार है कोई विकारी ना नहीं है अज्ञानी की कल्पना करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं कल्पक अभाव है ना अकल्पित है जिसका कल्पक नहीं है वो कल्पित होगा जिसका निर्माण करने वाला कोई नहीं तो निर्मित वस्तु कैसे होगी अकल्पित है जो अकल्पित है उसकी निवृत्ति ज्ञान से हो जाएगी हो जाएगी अभी वाह अकल्पित है तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती कल्पित तो हो तो ज्ञान से निवृत्ति हो सकती है ये अज्ञान कल्पित तो नहीं अकल्पित तो हो तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी असक्य तो कहेंगे अकल्पित होने पर भी उसकी निवृत्ति मान लेंगे तो ज्ञान की भी निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान भी नहीं रहेगा सत्य में ज्ञान अमनता ब्रह्म कल्पित तो नहीं वो हो जाएगी ब्रह्म ज्ञान अविन हो जाए ज्ञान से अनवस्था प्रसंग अनवस्थान प्रसंग ज्ञान स्थिर नहीं होगा ऐसा शंका करने पर अभी कहेंगे अज्ञान ज्ञान से निवृत्त होता है अज्ञान का लक्षण करते हैं अनादिभावत्व सत्य ज्ञान अनादि भाव पदार्थ है ज्ञान निवृत्त ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है दिखा गया रज्जु का अज्ञान की निवृत्ति कब हो सकती है किससे होगी रज्जु के ज्ञान से खाली ज्ञान से नहीं घट ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी पट ज्ञान से किसके ज्ञान से रज्जु के अज्ञान से बीच में कोई है जागा क्या छोड़ा रज्जु के अज्ञान से रज्जु के ज्ञान से रज्जु की अज्ञान निवृत्ति होती इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो, की हो तो, हो हो तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान से ज्ञान निवर्तित्व सिद्ध है ज्ञान निवर्त कब होगा यदि कल्पित होगा कल्पितत्व भक्तुम अज्ञान कल्पित है ऐसा कहने के लिए तस् आत्मनि वस्तु तो असंभव म कल्पित तभी तो मानेगे यदि सत्य संभव नहीं हो मरुभ में वास्तव जल संभव है नहीं उनसे कल्पित मानना पड़ता है यदि दिखता है तो कल्पित है नहीं संभव नहीं है फिर भी दिखता है तो कल्पित कहेंगे तो आत्मा में वस्तुतः अज्ञान संभव नहीं है ये कहते हैं कौन से वस्तुतः संभव नहीं और दिखता है तो कल्पित मानना पड़ेगा न प्रकाश हमें त्युक्ति यकाश निबंधना सब प्रकाशम तम प्रकाश कथम सृचेत अहम् न प्रकाशे मैं प्रकाशित नहीं भान भाषित नहीं होता हूं ये जो कथन है इतुक्ति न प्रकाश है मेरा स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है ये जो कथन है शब्द प्रयोग करने के लिए कारण होता है ज्ञान बुद्धा शब्दान प्रयुक्तें कुछ शब्द प्रयोग करने के पहले ज्ञान हो कुछ उसको शब्द से कहा जाता है स्मरण हो प्रत्यक्ष हो कुछ चिंतन होता है उसके बाद शब्द प्रयोग होता है अहम न प्रकाश ये कथन करने के लिए पहले कोई प्रकाश ज्ञान होना चाहिए यदि पहले प्रकाश ज्ञान कुछ नहीं होगा तो अहम न प्रकाश ये शब्द प्रयोग भी नहीं हो सकता है प्रकाश निबंधना जिस प्रकाश के कारण अहम न प्रकाश से उत्ती कहना होता है तम सकाश हम आत्मान वही आत्मा है वही सब प्रकाश है ना किंचित अभी दिशम सुखम अहम अस्वापम ऐसे सुस्रुप्ति से उठने के बाद कहते है कुछ पता नहीं चला सुख शेष हो गया तो ना कुछ नहीं जाना कुछ पता नहीं चला सुश्रुप अवस्था में मैं अपने कुछ नहीं जानता हूँ ये जो कहते हैं सुश्रुप्त अवस्था में अज्ञान है अज्ञान है करके जब कोई स्मरण करता है स्मरण तो तभी होगा जब अनुभव क्या होगा जिसने अनुभव दर्शन किया वही स्मरण कर सकता है जो रामेश्वर भगवान का दर्शन नहीं किया वो रामेश्वर का स्मरण कर सकता है सुन करके जैसे सुनना ज्ञान हुआ ऐसे स्मरण हो जाएगा क्यों जैसे दर्शन होने के बाद स्मरण ऐसे नहीं होता है कभी कभी सुन करके अलग भी कल्पना कर लेते हैं सुनकर के तो कल्पना हो जाती है किन्तु तो कल्पना कुछ अलग प्रकार हो जाती है बद्रीनाथ तो भगवान पहाड़ हिमालय के ऊपर है पहले तो हिमालय की कल्पना कोई कर लेते हम तो, तो सोचते थे तो हिमालय एक बड़ा पहाड़ बहुत बड़ा होगा जब पहली बार गए हम बताए उसको पूछे ड्राइवर को हिमालय बड़ा हिमालय जहां दिखा देना बोला ये सब तो हिमालय नहीं नहीं ये सब तो नहीं जो हिमालय सबसे बड़ा है बड़ा हिमालय बहुत दूर जाने के बाद तो एक ऊंचा देखा बुला देखो ये बड़ा उच्चा है उच्चा नहीं हम तो लग रहा है कि पहाड़ एक एक बड़ा पहाड़ होता है हिमालय बड़ा पहाड़ मतलब एकदम बहुत उच्चा एक बड़ा होना चाहिए किन्तु जा तो आगे जा और बड़ा आगे जा और बड़ा आगे जा और बड़ा तो मैं क्या सबसे बड़ा कौन है ना ऐसे ऐसे हिमालय ये सब हिमालय उस नहीं मालूम था ये सब इतने हिमालय करके एक दीवार जैसे बहुत बड़ा होना चाहिए जहाँ आगे जाओ फिर बद्रीनाथ में हिमालय मतलब हिमालय पहाड़ी के ऊपर सीधा ऐसा पहाड़ होगा पहाड़ी के ऊपर ही बद्रीनाथ का मंदिर होगा ऐसे वहां जाने का देखा पहाड़ी के ऊपर नहीं नीचे पहाड़ <laughs> तो आगे बद्रीनाथ होगा ना पहाड़ी के ऊपर कहा है पहाड़ दोनों तरफ है ऐसे कल्पना कर लेते हैं पहाड़ी के ऊपर दर्शन कराए बद्रीनाथ दर्शन कराए सुन सुन करके नहीं तो पहाड़ के ऊपर बद्रीनाथ हिमालय पहाड़ के ऊपर बद्रीनाथ तो पहाड़ी के ऊपर कल्पना कर लेते ऐसे कभी कभी स्मरण होता है तो भी स्मरण होने के लिए ज्ञान चाहिए भ्रह्म ज्ञान से भी स्मरण होता है राज्य में सर्प देकर भाग गया घर में चला गया आगे या गाड़ी में चलते समय देखा बड़ा सर्प है आगे वास्तव सर्प नहीं था भ्रांति हो गई तो आगे स्मरण होगा होता है नहीं भ्रांति होने पर स्मरण करता है डरता है बड़े बहुत बड़ा सर्प देखा ऐसे ब्रह्मज्ञान से स्मरण होता संस्कार होकर के प्रत्यक्ष से स्मरण होता अनुभव से स्मरण होगा अनुभव का अर्थ प्रत्यक्ष देखे किसी प्रमाण से अनुभव होना चाहिए ज्ञान होने पर स्मरण होगा और स्मरण का कारण ज्ञान नहीं तो संस्कार भी नहीं होगा संस्कार के बिना स्मरण भी नहीं होगा तो जो सुसूप अवस्था में अज्ञान करके स्मरण कर रहा है उस उसका अनुभव हुआ था वो अनुभव करने वाला आत्मा है वो आत्मा को जानने वाला कौन है आत्मा को जानने वाला कोई मानेगा तो उसको जानने वाला और कोई होगा अनवस्था दोष है आत्मा स्वयं प्रकाश है अपने आप को प्रकाश कर अन्य प्रकाश की बिना प्रकाश मान तम सम प्रकाशम आत्मान कथम अप्रकाश स्पृशेत अज्ञान है अप्रकाश आत्मा में सप्रकाश है प्रकाश आत्मा में अप्रकाश कहा से आ जाएगा सूर्य प्रकाश रूपे है सूर्य में किस समय अंधकार होता है बताओ दिन में या रात में रात में नहीं रहता है दिन में भी रहस्यता है निद्रा लगे तो <laughs> नींद नहीं तो सूर्य में अंधकार नहीं है सूर्य में ये प्रकाश में ये संधकार नहीं है इस प्रकार स्वप्रकाश आत्मा में अज्ञान कहाँ से आया ऐसे पूछते सप्रकाश आत्मा है ज्ञान रूप आत्मा है अज्ञान कैसे रहेगा ज्ञान रूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान रूप है नहीं ज्ञान रूप ब्रह्म में अज्ञान कैसे रहेगा स्वप्रकाश आत्मा में अप्रकाश कैसे रहेगा कैसे स्पर्श करेगा कैसे रचता है अर्थात नहीं रह सकता है असंभव है असम्भव यदि लगता है तो कल्पित है वास्तव नहीं है वास्तव ज्ञान नहीं रह सकता है अहम न प्रकाश न भामी भा प्रकाश प्रकाशमान नहीं होता इतुक्तिर इतुक्ति का अर्थ वचनम यकाश निबंधना ये प्रकाश हो य प्रकाश क्या समास हुआ स्वरूप्रकाश एवं निबंधनम य निबंधन मूल कारण निमित्त सप्रकाश ही स्वरूप प्रकाश रूप मूल कारण जिसका उक्ति का कारण है स उक्ति यकाश निबंधना न भामि ऐसे कथन का कारण हो गया सप्रकाश आत्मा स्वरूप प्रकाश आत्मा न प्रकाश इति व्यवहारस्य कोई शब्द प्रयोग करने के लिए ज्ञान कारण है न प्रकाश से कहने के लिए भी प्रकाश ही का निबंधन तो प्रकाश मूलक है न किंचित अभी दिशा कहने के लिए अज्ञान का अनुभव होना चाहिए सस्वतिकाल में अज्ञान का अनुभव नहीं होगा तो जगने के बाद अज्ञान का स्मरण नहीं हो सकता है अभी अज्ञान का स्मरण करता है सुरस्तिकालीन अज्ञान का स्मरण कर रहा है जगने के बाद यदि अज्ञान का अनुभव नहीं होता तो स्मरण कैसे होगा शब्द कुछ प्रयोग करता है तो उसका कारण है प्रकाश प्रकाश एक निबंधनवाद प्रकाश अनुभव निमित्तत्वाद इत्य स्व प्रकाश रूप जो अनुभव के कारण ही न प्रकाश व्यवहार होता है तम स्व सब प्रकाश कौन है आत्मा सब प्रकाश का स्वयं वासमान सब प्रकाश स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है ये नहीं है। एक में स्वयं प्रकाश का कर्ता और प्रकाश का कर्म एक होगा ऐसा नहीं होता है एक ही कर्ता और कर्म दो नहीं होता है यदि प्रकाशक है तो प्रकाश्य घट होगा घट है प्रकाश्य प्रकाश का कर्म प्रकाश दीप सूर्य आदि स्वयं प्रकाशक हो और स्वयं प्रकाश हो अग्नि काष्ट को दहन करते हैं अपने को दहन करते हैं अग्नि अग्नि में दहती नहीं इस प्रकार चैत्र ग्रामम ग्राम ग्रामे कर्म चैत्र हे करता कभी ग्रामो ग्रामम गयोग होता है चैत्र चैत्र गति होता है एक में कर्तृत्व कर्म तो दोनों नहीं इसलिए स्वयं प्रकाश कहेंगे बौद्धर्व कहते हैं स्वयं प्रकाश के भी है और स्वयं प्रकाश भी है स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है ऐसा कहते हैं वेदांत तो में सब प्रकाश सुन करके कोई सब प्रकाश कह देते हैं फिर कल्पना करत कर अपने आप को प्रकाश करता है अपने आप को प्रकाश करेगा तो प्रकाश का कर्ता भी हो जाएगा और कर्म भी हो जाएगा एक ही में कर्तृत्व तो कर्म तो एक ही क्रिया के लिए नहीं है भिन्न भिन्न क्रिया के लिए हो जा सकता है चैत्र भूंगते चैत्र खा रहा है और मित्र उसको देख रहा है संभव है चैत्र पढ़ रहा है मित्र उसको देख रहा है हो सकता है दो क्रिया है ये पठन क्रिया के दर्शन क्रिया दो क्रिया में से एक, एक क्रिया का कर्ता एक ही क्रिया का कर्म पठन का है कर्ता और दर्शन का हो गया कर्म एक चैत्र पठन कर रहा है तो कर्ता है और उसको अन्य देख रहा है तो कर्म हो गया ये तो हो सकता है एक ही क्रिया का कर्ता कर्म दोनों ऐसा नहीं होगा चैत्र ग्रामम ग इसमें कर्ता कौन है चैत्र कर्म है एक गमन क्रिया का कर्म चैत्र और कर्ता चैत्र ऐसा होगा ऐसा होगा तो क्या वाक्य कहेंगे चैत्र ऐसा गैसा प्रयोग होता है इसलिए स्वयं प्रकाशक स्वयं प्रकाश्य ऐसा नहीं होता है प्रकाशांतर मंत्र अन्य प्रकाश के बिना ही स्वयं भान होता है ये सब प्रकाश है स्वयम एवं भाषमानम आत्मान अप्रकाशक अथ अज्ञानम कथम स्पषेद उसको कैसे अज्ञान आवरण करेगा अज्ञान ढाक लेता है अज्ञान कैसे आवरण करेगा स्व प्रकाश को अर्थात तो न कथन सी दी अर्थ तो किसी प्रकार भी स्व प्रकाश आत्मा में अज्ञान वास्तव नहीं रह सकता है अयम भाव इसका अभिप्राय कहते हैं आत्मा सर्वदा स्वयं भाष सर्वम भाषेती सब को प्रकाश करता है आत्मा स्वयं प्रकाशमान नहीं होकर के सब को प्रकाश करेगा दीप घटपट को प्रकाश करता है स्वयं अप्रकाश होकर के स्वयं प्रकाशमान है स्वयं प्रकाशमान हो करके आत्मा भी सर्वदा स्वयं भाषमान होता हुआ सर्व को प्रकाश करता है तो उसमें अज्ञान कैसा सक है सकतम अज्ञान है न स्पर्श्य तो अज्ञान तो प्रकाश विरुद्धी है प्रकाशात्मक आत्मा है प्रकाश विरुद्ध अज्ञान से स्पर्श कैसे होगा सूर्य अंधकार से स्पर्श संबंध होता है सूर्य अंधकार से संबंध होता नहीं, <tip> नहीं इसी प्रकार प्रकाश स्वरूप आत्मा अज्ञान से संबंध नहीं होगा नहीं खर तर किरणशाली दिन करमसपृश्यम दृश्य ते खर किरण किरण तो सूर्य का है प्रकार है प्रखर किरण वाले सूर्य दिन करे सूर्य तमसास्पृश्यमान अज्ञान से अंधकार से स्पर्श हो जाता है इसे कभी दिखता है क्यों नहीं दिखता है तत्कश क्यों नहीं प्रकाश प्रकाश विरोधा प्रकाश के साथ अप्रकाश का विरोध है तथा ज्ञान से आत्मनि अयुक्त सहत्वाथ क्या पाठ है युक्त सहत्वा युक्त सहत्वासहत्वा अज्ञान से आत्म नहीं युक्त सहत्व नहीं तो अयुक्तत्वात्म होना चाहिए युक्त सी सहते युक्ति सह ना युक्त सुक्त सह युक्तियों को सहन करने वाला नहीं अज्ञान आत्मा में युक्ति से सीधा नहीं होता है इसलिए ना परमार्थ तो संभव आत्मा में अज्ञान परमार्थ तो वास्तव नहीं हो सकता है तो कल्पिता मानना पड़ेगा ननु कथन तरी न आत्मनि अज्ञानानुभव फिर आत्मा में अज्ञान का के अनुभव कैसे होता है यदि आत्मा में अज्ञान संभव नहीं है अनुभव कैसे होता है नहीं होना पर तो दिखता कैसे इत्याशंक्य सूर्य पेचकादीना अंधकार प्रतीबद्ध भ्रत्या पेचक एक होता है ये उसको क्या कहते हैं पेचक है दिन में उसको दिखता नहीं रात में तो दिखेगा दिन में दिखे नहीं सूर्य पेचका आदि अंधकार दिन में उसको अंधकार दिखता है सूर्य में क्या दिखेगा अंधकार रात हो गया तो वह साफ दिखेगा और आंखे में साए रात में दिखता है बिल्ली आदि जैसे उनके आंखे में से रात में उनको दिखता है तो सूर्य में पेचक आदि जैसे अंधकार दिखते इसी प्रकार भ्रांति से अज्ञान है नहीं प्रकाश जो कहा गया अज्ञान का अनुभव होता है भ्रांति से अज्ञान का अनुभव होता है अज्ञान दिखता है भ्रांति से वास्तव नहीं है जैसे पेचक में अंतकार पेचक को अंतकार दिखता सूर्य में दिन में तथा प्या को पेश विचारा भावीवन अवश्यायिदे विचाराकोदयावधि यद्यपि आत्मा में अज्ञान संभव नहीं है तथापि तो आभापी फिर होता है न जाना मी तदुक्तमर्थम तो न जाना मैं कोई पूछता है कुटस्थम जाना सी जानते हो कुटस्थ को कहते नहीं कुटस्थ को नहीं जानता हूं कुछ कहने पर मेरे अर्थ को समझते हो तदुक्तमर्थम तो न जाना मैं नहीं जानता हूं अज्ञान का अनुभव होता है आभादी दी अज्ञान नहीं संभव नहीं है फिर भी भान होता है दिखता है वो क्या है कोप ये सब कुछ है यदि अज्ञान संभव नहीं तो कोई सस जैसे होगा कहते नहीं सस जैसे में कुछ है क्योंकि दिखता है अनुभव में आता है सस का अनुभव दिन में होता है रात में होता है सस विसान का अनुभव आंख बंद करेगा आंख खोल करके किसने सस विषाण का अनुभव कभी नहीं किया तुच्छ है अज्ञान ऐसा नहीं है सस जैसे सस जैसे यदि होता अज्ञान का अनुभव नहीं होता अज्ञान का अनुभव होता है ना जाना भी इसलिए सस विषाण नहीं है अज्ञान असत नहीं है सत नहीं होने पर असत भी नहीं है कॉपिय स आभा वो कैसे रहता है यदि वास्तव नहीं तो कैसे रहता है बिचारा भाव जीवन विचार से अभाव विचारा भाव, भाव जीवन मिश्य जब तक विचार नहीं करते तब तक अज्ञान रहता है विचार श्रवण मनन करे प्रमाण प्रमेय संशय निवृत्ति हो जाएगा विचार करने पर तो अज्ञान नहीं रहेगा विचार जब तक तो नहीं करते तब तक तो अज्ञान रहता है विचारा भाव जीवन वो अज्ञान कैसा है अवश्य जैसे कभी कोहरा हो जाता है अवश्य कोहरा है इसी प्रकार कोहरा जैसे अवश्य आय जैसे आकाश में अवश्य है इसी प्रकार चिद आकाश ऐसे कब से है अज्ञान माल में है अनादि का अनादि कितने हैं? किस श्लोक है बोलो याद बोलो कि दो लाइन छोड़ करके आए बोलो कोई किसको याद है जी बीस किसको याद है बोलो एक भी नहीं नहीं ये सामने एक दो लाइन में चार पांच है और किसको नहीं याद है मास्टर नहीं बोलो और कोई नहीं कोई है कोई ये तो बोलो किसको आता है तो नहीं लिखा है तो देखकर बोलो किसको किसने लिखा है तो देखकर बोलो अभी चित्तर चित्तर योग चितुर योग सल का मना दिया देख करके भी दो पढ़ सके और कोई नहीं देखकर बोलने के लिए लिखा है किसने और कोई लिखा है सुब्रत तो लिखा नहीं अच्छा क्या रोजन बढ़े कपी में ऐसा याद रखना है जीव ईशो विशुद्धाचित कितने बार लिखा है दो बार तो हो गया शायद जीव ईशो शुद्धा चित तथा जीवे कोई लिख रहा है क्या कितने व्यक्ति लिख रहे हाथ उठाओ अच्छा लिखो लिखो लिख ली जीव ईशो जीव ईशो विशुद्धा चित विशुद्धा चित चित विशुद्धा चित तथा जीवेयर तथा हाँ सरल है <laughs> तथा जीवे सयूर भिदा भिदा भेद भिदा तथा जीवे भिदा क्या बोलो किसके जीव याद है ने लिखा बोलो अविद्याचिग लेखो अविद्या तचितौर्योग क्या है लिखा अविद्या तचितौर्योग आगे है षडमनादय ष अस्माकनादय षडस्माक हाँ बोलो सबू जीवा दो दो हाँ जिन्होंने लिखा थोड़ा जोर लगाकर बोलो जीवा ऐसो छठ अस्कम अनादय हमारे वेदांत मते में अनादि है पहला अनादि क्या है जीव जीव दूसरा क्या है ईशो ईश्वर है कितने हो गए और तृतीय है विशुद्धाचित विशुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य अनादि है तृतीय क्या है विशुद्धाचित चतुर्थे है तथा जीवर भिदा जीव ईश्वर का भेद जीव ईश्वर का भेद भी अनादि जीव अनादि ईश्वर अनादि दोनों का भेद भी अनादि तथा जीवे शयर भिदा और कितने हो गये पंचम होगा अविद्या पंचम अनादि क्या है और षष्ठ है तत् चितोर योग तत्शब्द से फिर अविद्या और चैतन्य दोनों का संबंध अविद्या और चैतन्य का संबंध अविद्या चैतन्य का संबंध कितने हो गांकम अनादे छादि अनादि में से एक ही जो नष्ट नहीं होता है बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। एक क्या है नष्ट नहीं होता है शुद्ध चैतन्य उसकी निवृत्ति नहीं होती है। जीव का जो बाच्यार्थ ईश्वर ये भी अज्ञान के कारण है शुद्ध चैतन्य से अलग जीव ईश्वर नाम को कोई वस्तु नहीं है अज्ञान से कल्पित है अज्ञान नष्ट होते ही ये सब नष्ट हो जाएंगे एक केवल शुद्ध चैतन्य ब्रह्म रहता है जो जीव का वास्तव स्वरूप है वो कब तक रहता है अवश्य चिदाकाशे रूप में रहता है विचारार को उदयावधि विचार रूप जो अर्क है सूर्य उसके उदय होने तक ही अज्ञान रहता है अनादि का अज्ञान है अज्ञान कब से है कितने अनादि है छदि में अज्ञान अनादि है उसकी निवृत्ति होगी किसके द्वारा कब तक रहेगा अज्ञान विचार अर्को दयावधि विचार रूप जो अर्क है सूर्य अंधकार जिस प्रकार सूर्य उदय होने तक रहता है सूर्य उदय होने के बाद अंधकार नष्ट हो जाता है इसी प्रकार यहाँ अर्क सूर्य है विचार रूप सूर्य दिन में तो रात में जो अंधकार उसको नष्ट करने के लिए आकाश में सूर्य है और ज्ञान को नष्ट करने के लिए वो सूर्य से बाहे सूर्य से अज्ञान नष्ट हो जाता है नहीं विचार रूप का विचार श्रवण माना विचार रूप सूर्य उदय अवधि सूर्योदय अवधि रस्य अवधि तब तक रहेगा अंध अज्ञान और विचार रूप अर्क सूर्य उदय पर अज्ञान नष्ट हो जाएगा यद्यपि वस्तुतः तो आत्मनि अज्ञान संभव आत्मा में अज्ञान वास्तव संभव नहीं है तथापि ये सो अप्रकाश ये प्रकाश रूप अज्ञान है ऐसा प्रकाश अवस्याय का क्या थे? निहार कोड़ा है निहार कोहरा है। वस्या अवस्य वस्तु तो नहीं है जैसे आकाश में कोहरा इस प्रकार आत्मा में अज्ञान कोहरा जैसे है। क्यों कोहरा जैसे हुआ आवरकता तो कोहरा हमें पूरा ढाक देता है कभी कभी इतने कोहरा वो से गिरते हैं सुबह सुबह दिखता नहीं गंगा जी के आगे भी दिखता नहीं रास्ता में चलते समय कभी कभी गाड़ी में कोई जाते हैं तो सामने दिखता नहीं इतने हो जाता है ढाक देता है इसी प्रकार ये अवस्या के समान अज्ञान आत्मा को आवरण करने से उसको अवश्य कर दिया चिदाकाश में है चित्रूप आकाश में प्रकाश में है आत्मा आधाती संबंध आत्मा में से भान होता है वास्तव नहीं संभव है, है किंतु दिखता है ऐसे कोहरा जैसे आत्मा में अज्ञान है वो तो बताएंगे वो अज्ञानते है वास्तव नहीं कल्पित है तो कल्पित वस्तु के निवृत्ति ज्ञान से हो सकती है तो ज्ञान से अहम अस्मी परम ब्रह्म ऐसे ज्ञान से ही अज्ञानी की निवृत्ति होती है किंतु अज्ञान अनादि है या साधि अनादि की निवृत्ति होगी किससे निवृत्ति होगी ज्ञान अनादि ज्ञान से या साधु ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति अनादि अज्ञानी की निवृत्ति अनादि ज्ञान से होगी या साधु ज्ञान से अनादि अज्ञान से निवृत्ति होती है तो अब तक अज्ञान नहीं रहता शादि ज्ञान से निवृत्ति होगी किसकी निवृति होगी अज्ञान अनादि अज्ञान की निवृत्ति नित्य ज्ञान से होगी अनित्य ज्ञान से अनित्य ज्ञान से नित्य ज्ञान से नष्ट नहीं होगा अज्ञान की निवृत्ति नित्य ज्ञान से होता नित्य ज्ञान से होती तो नित्य ज्ञान पहले से है अभी तक अज्ञान नहीं रहता किसी को प्रयत्न साधन करना जरूरत नहीं पड़ता है अद्वत्तमकरण की जरूरत नहीं <laughs> अपने अभी नित्य ज्ञान उसको नष्ट करेगा अपने सोते रहो कौन नष्ट करेगा नित्य ज्ञान नित्य ज्ञान पहले है क्या नित्य ज्ञान कब से शुरू हुआ अना नित्य ज्ञान अना अधिकाल से नष्ट कब होगा नष्ट नहीं होगा तो ही अज्ञान को नष्ट करता रहेगा अब आपको क्या कहना जरूरत है इसलिए नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है वेदांत श्रवण करने पर ये वाक्य सुनकर के जो ज्ञान होता है श्रवण मनन निदिध्यासन करने पर वही ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक ज्ञान नहीं हो और बाकी किसी प्रकार भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती रज्जु में अज्ञान से सर्प दिखता है रज्जु अज्ञान की निवृत्ति रज्जु के ज्ञान नहीं हो शासन करे तीन घंटा तीन घंटा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और खड़े रह करके तपस्या करे रज्जु का ज्ञान नष्ट हो जाएगा ऐसे प्रकार कहीं गुहा में अंधकार रहे तो प्रकाश जलाओ तो अज्ञान अंधकार नष्ट होगा प्रकाश नहीं जलाए कीर्तन करते रहे शीर्षासन करते रहे प्राणायाम करते रहे अंधकार नष्ट होता है हाँ दीप जलाने के लिए तो साधन चाहिए मैचिस नहीं दीप नहीं तेल नहीं तो कैसे दीप जलाएंगे कहीं जाकर पहुंच गया मैचिस भी नहीं आग नहीं ईंधन नहीं अंधकार नष्ट कैसे होगा अंधकार साधन तो चाहिए दीप की उत्पत्ति के लिए किन्तु दीप जलने के बाद अंधकार की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ता है कुछ नहीं ठीक इसी प्रकार अज्ञानिक की निवृत्ति किससे होगी ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म उपासना आदि आवश्यक है वैराग्य चाहिए वेदांत चवण चाहिए सब चाहिए किंतु तो अज्ञानी की निवृत्ति ज्ञान के बिना किसे होगी नहीं होगी ज्ञान से ही अज्ञानी की निवृत्ति होती है ओम पूर्ण